सात्वा अध्याय पुना भगवति स्फृति कहती हैं हरे हे ओम वाचस्पत ए पवस्वा विष्णाव अ कुम सुभियाम का बस्ते पूताह देवो देवे भ्याह पवस्वा ए खाव भागो से अर्थात हे सोम आप वाचस्पति के लिए पवित्र हो ये आप शक्तिशाली हैं आप शुभ हैं आप गर्भ से ही पवित्र हैं आप जिन देवताओं का भाग हैं उनके लिए प्रभावित होइए हे सोम आप मधुर धाराओं वाले हैं आप हमारा इष्ट कीजिए आप हमें जाग्रत कीजिए जाग्रत सोम के लिए स्वाहा सोम से सोम के लिए स्वाहा यह आवति अंतरिक्ष में विस्तार पाने की कृपा करें आप स्वयं भू हैं आप सभी देवों के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं आप इंद्रियों के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं आप स्वर्ग लोक के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं आप पृथ्वी के लिए स्वयं प्रकाशित हुई हैं पवित्र मन वाले आपके लिए स्वाहा अच्छी तरह उत्पन्न होने वाले सूर्य के, के लिए स्वाहा मरीच देवों के लिए स्वाहा मर्यादा भंग करने वालों का नाश कीजिए आप सत्य से ओतप्रोत हैं हम प्राण और व्यान से आपकी उपासना करते हैं हे इंद्र सोम को कलश में ग्रहण किया गया है आप उसकी रक्षा कीजिए आप यजमानों को भरपूर वैभव दीजिए आप यजमानों के शत्रुओं से रक्षा कीजिए हे इंद्र स्वर्ग लोक में आपका विस्तार है पृथ्वी पर आपका ही विस्तार है अंतरिक्ष लोक में आपका ही विस्तार है अंतरिक्ष लोक में आप देवताओं सहित अन्यों को मदमस्त बनाने की कृपा करें हे श्रेष्ठ जन्म वाले आप सभी के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं आप इंद्रियों के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं आप देवताओं और मनुष्यों के मन में संतोष के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं आप इंद्रियों के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं आप देवताओं और मनुष्यों के मन के संतोष के लिए प्रकाशित हुए हैं आपको सूर्य के लिए कलश में ग्रहण किया गया है आपको मरीच के लिए कलश में ग्रहण किया गया है आपको उदयन देवता के लिए कलश में ग्रहण किया गया है हे वायु आप पवित्रता के रक्षक हैं आप हजारों गुणों के आधार हैं हम सोम रस से आपको आनंदित बनाते हैं आप इस पेय को पहले भी पी चुके हैं हम वायु के लिए इस पेय को उदाहरण करते हैं हे इंद्रदेव हे वायु आप दोनों के प्रयोग में लाने के लिए यह सोम रस आया है आप इसका सेवन कीजिए आपको इंद्रदेव के लेखरस में ग्रहण किया गया है वही आपका मूल स्थान है आपको वायु के लेख रस में ग्रहण किया गया है वही आपका मूल स्थान है हम उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए आपको ग्रहण करते हैं हे मित्रदेव हे वरुणदेव आप सत्य की वृद्धि करते हैं हम आपके पुत्र आप दोनों के लिए इस सोम रस को ग्रहण करते हैं आप दोनों के लिए इस सोम रस को कलश में ग्रहण करते हैं आप सोम रस का सेवन करने की कृपा करें हे मित्र हे वरुण आप हमें ऐसा धन दीजिए जो वापस हमसे न जाए उषदान को पाकर हम आनंदित हैं हमें ऐसी गायें प्रदान कीजिए जो हमें छोड़कर नहीं जाएं आपकी इस कृपा से हम वैसे ही प्रसन्न होंगे जैसे देवगण हावि पाकर प्रसन्न होते हैं गाय आहार पाकर प्रसन्न होती है ऋत की आयु की बढ़ोतरी के लिए यज्ञ की आयु की बढ़ोतरी के लिए आप दोनों यज्ञशाला में अपने लिए निश्चित आसन पर विराजिए हे अश्वनी कुमारं आप मद्रवाणी से हमारे यज्ञ को सींचने की कृपा कीजिए मद्रवाणी से हमने भी यज्ञ को सींचा है हमने आप दोनों के लिए हावी को कलश में ग्रहण किया है वही आपका मूल स्थान है यज्ञ में आप अपने निर्धारित आसन पर विराजने की कृपा कीजिए इंद्रदेव बार-बार सोम रस को पीते हैं सोम रस पोषक है सोम रस आनंददायी है इंद्रदेव आत्म ज्ञाता है इंद्रदेव जेष्ट हैं इंद्रदेव कुश के आसन पर विराजते हैं इंद्र यजमानों के लिए धन का दोहन करते हैं इंद्रदेव यजमानों के लिए धन की बढ़ोतरी करते हैं इंद्रदेव वीर्य रक्षक हैं इंद्रदेव के लिए सोम रस को कलश में ग्रहण किया गया है वही उसकी मूल योनि है इंद्रदेव हमें दुष्टों से दूर करें इंद्र अपने लिए claro निर्धारित आसन पर विराजमान की कृपा करें आप सुवीर हैं आप वीरों को पैदा कीजिए आप यजमानों को धन से पोषित कीजिए आप स्वर्ग लोक को चमकाने वाले हैं आप पृथ्वी लोक को चमकाने वाले हैं आप सर्वत्र प्रकाश से चमकाइए आप प्रकाश के निवास स्थान हैं आप उ जड़पन को नष्ट करने की कृपा करें हे सोम आप अनंत शक्तिमान हैं आप श्रेष्ठ वीरवान हैं आप धन से पोषक हैं आप हमें सदा के लिए धन दीजिए विश्व परिवार ने योग्य यह हमारी आद्य संस्कृति है वरुण प्रथम देव हैं मित्र देव प्रथम देव हैं अग्नि प्रथम देव है बृहस्पति दे देव, देव, देव प्रथम देवता है ज्ञातालोक इंद्र देव के लिए यज्ञ करें स्वाहा पूर्वक उनके लिए हवि प्रदान करने की कृपा करें यजमान होता मधुर आहुति से उन्हें तृप्त करने की कृपा करें होता सुप्रीतिकार आहुति से उन्हें तृप्त करने की कृपा करें उन्हें अच्छी तरह अग्नि के पास पहुंचाने की कृपा करें हे वेनदेव ये जो वेनदेव बादलों के गर्व में स्थित जल को बरसाने के लिए प्रेरित करते हैं चिराई ज्योति वाले सूर्य का वंदन करते हैं जल को पाकर यजमान ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे लोग पुत्र को पाकर प्रसन्न होते हैं विद्वान बुद्धि पूर्वक सूर्य की उपासना करते हैं आपको मर्क केले कलश में ग्रहण किया गया है यजमान हवनो में मन से भाग लेते हैं द्रवित होने वाले सोम रस का मन से पान करते हैं हम सोम से अनुरोध करते हैं कि हम संतान सहित शत्रुओं का विनाश करने के समर्थ हो सके हम मथाने की तरह उन्हें मथ दें हम निर्भय होकर देवत्व को प्राप्त करें देवगण हमें संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें हे देवगण यजमान की संतान श्रेष्ठ हो आप यजमान को श्रेष्ठ धन की से पोषने की कृपा कीजिए जैसे सूर्य स्वर्ग लोक से पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं वैसे ही देवगण हमारे जीवन को प्रकाशित करने की कृपा करें इनकी कृपा से हम सत्रों को मथाने से मथने की तरह मथ डालें मर्क नामक असुर दुख का घर है आपकी कृपा से वह पलायन कर जाए प्रतिबेका आकाश के बीच जो 11 दिव्य देव स्थित हैं वे सर्वे देव महिमावान हैं वे 11 देव सफलता पूर्वक संपन्न कराने की कृपा करें हे देवगण आपके लिए सोम रस को कलश में ग्रहण किया गया है आप यज्ञ में सर्वप्रथम ग्रहण किए जाने वाले हैं आप यज्ञ में सर्वप्रथम बुलाने जाने वाले हैं आप यज्ञ की रक्षा कीजिए आप यज्ञ पति को संरक्षण दीजिए आप विष्णु को रक्षा कीजिए आप उनकी रक्षा करें आप तीनों संन्याओं की रक्षा करने की कृपा करें सोम प्रभावित होता है पवित्र सोमने प्रभावित होता है ब्राह्मणों के लिए यह सोम प्रभावित होता है क्षत्रियों के लिए यह सोम प्रभावित होता है ऊर्जादाई के लिए यह सोम प्रभावित होता है औषध के लिए यह सोम प्रभावित होता है स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक के लिए भी यह सोम प्रभावित होता है अच्छे भरण पोषण करता है तो यह सोम प्रभावित होता है विश्वों के लिए यह सोम प्रभावित होता है यह विश्वों के लिए मूल स्थान है सर्वे देव यज्ञशाला में अपने लिए निर्धारित स्थान पर विराजे हे सोम आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है आपको बृहद देव के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है आप उपयाम है आप उक्त मंत्रों से आपकी उपासना करते हैं यह उद्याम अथवा उपयाम इंद्रदेव का मूल स्थान है यह उपयाम ब्रह्मदेव का मूल स्थान है या उपयाम विष्णु का मूल स्थान है।, है हम यज्ञ में उक्त मंत्रों से आप सब देवों के उक्त मंत्रों से उपासना करते हैं हम यज्ञ में श्रेष्ठ दीर्घ जीवन की कामना करते हैं दीर्घ जीव की कामना से आपको ग्रहण करते हैं ए सोम मित्र और वरुण देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है दीर्घ आए हेत मित्र और वरुण देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है इंद्र देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है इंद्र ने अग्नि के लिए आपको ग्रहण किया गया है वरुण देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है बृहस्पति देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है हे सोम विष्णु के लिए आपको ग्रहण किया गया है पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरे हे ओ ओम ममूर्धनं देवौ आरतीं प्रीतिव्या वैस्वा नराम्रेत आजात मगनिम कवेगं संराजमतिथिं जनानांम सन्ना पात्रं जनयन्त देवा हे अग्ने आप स्वर्ग लोक के सर्वोच्च स्थान पर चमकते हैं आप पृथ्वी पर सूर्य की भांति चमकते हैं आप वैश्वानर हैं आप सर्वज्ञ हैं यजमान लोगों ने अग्नि को अरणिमंथन से प्रकट किया है अग्निदेव हमारे अतिथि हैं अग्निदेव सम्राट हैं